प्रश्नोत्तर दीप माला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा जन्म मृत्यु के चक्र का मुख्य हेतु क्या है समाधान अपने वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान है वही जन्म मरण के चक्र का मुख्य हेतु है हमारे शुद्ध मय में न जगत है न कोई समस्या पर उस मय के साथ हम मन और शरीर को जोड़ देते हैं तो अनुभव होता है कि मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मेरा यह कर्तव्य है साथ ही मन से अपने को मिलाने के कारण भोगों की इच्छा होती है उसके लिए कर्म करना पड़ता है कर्म और भोग के लिए सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीरों की आवश्यकता होती है इसलिए जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है जब ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उस समय भोग की इच्छा समाप्त हो जाने से शरीर की आवश्यकता भी नहीं रहती फिर यह चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है वेदांत में इसी का नाम मोक्ष है जिज्ञासा प्रवचनों में बार बार अध्यात्म शब्द सुनते हैं इसका क्या तात्पर्य है और इसे कैसे समझा जाए समाधान अध्यात्म शब्द की व्युत्पत्ति है आत्मान अधिकृत्य अध्यात्म अर्थात आत्मा को आधार बनाकर जो भी क्रिया भाव या विचार है उन सब का नाम अध्यात्म है अब प्रश्न यह है कि आत्मा शब्द से आप किसे समझते हैं शरीर को इंद्रियों को मन को अथवा बुद्धि को सामान्य लोग तो शरीर को ही आत्मा समझते हैं मैं कहते ही शरीर ध्यान में आ जाता है इसलिए अध्यात्म विचार का प्रारंभ शरीर से ही होगा विचार करने से धीरे धीरे पता लगेगा कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि आत्मा नहीं हो सकते फिर आत्मा कौन है इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र बताता है श्रोत्रस्य स्रोत्रस्त्रोत्र मनसो मनो वाचो हवाचम सौ प्राणस् प्राण के नोपनिषद अर्थात जो मन वाली श्रोत्र प्राण बुद्धि सभी कर्णों को अपने अपने कार्य की सामर्थ्य देने वाला है वही आत्मा है उस आत्मा को मन वाली आदि विषय नहीं कह सकते इस प्रकार आत्मा का विचार शरीर से प्रारंभ होकर निर्विशेष तत्व तक शुद्ध अहम तक जाता है यह सारा विचार ही अध्यात्म कहलाता है इस विचार के जो सहायक उपासना आदि हैं वे भी अध्यात्म शब्द से कहे जाते हैं जिज्ञासा मय के बारे में विचार करने का ठीक तरीका क्या है समाधान गीता में भगवान ने कहा है इदम शरीरम कौन्तेय यह क्षेत्र मित्यभिधीये हे अर्जुन यह शरीर खेत है खेत कभी किसान नहीं होता इसलिए तू शरीर नहीं है अर्जुन ने सोचा कि फिर खेत का मालिक मैं हूँ तब कहा तुम इसके मालिक भी नहीं हो मालिक तो भगवान है इस शरीर को भगवान ने बनाया है इसलिए इसका मालिक वही है तुम्हें तो कुछ काल के लिए दे दिया है जिससे तुम अपना काम निकाल लो जैसे कोई धनी व्यक्ति किसी दरिद्र को अपना खेत पट्टे पर दे दे जिससे वह गेहूँ पैदा करके अपनी दरिद्रता दूर कर ले ऐसे ही भगवान ने यह खेत तुम्हें दिया है शरीर को खेत इसलिए कहा कि इसमें जैसा बीज बोगे वैसी फल फसल उगेगी कबीरदास जी कहते हैं हमरे राम नाम धन खेती इस खेती में नफा बहुत है उपजत हीरा मोती वे कहते हैं मैं भी राम नाम की खेती करता हूँ जिसमें लाभ ही लाभ है पूछा कि तुम्हारे पास बैल तो है नहीं खेती कैसे करोगे तब वे बोले ज्ञान ध्यान का बैल बनाकर जब चाहे तब ज्योति राम नाम के बीज पड़े हैं उपजत हीरा मोती तुम भी ऐसी खेती कर लो तो चाहे स्वर्ग या ब्रह्मलोक चले जाओ चाहे मुक्ति प्राप्त कर लो अर्जुन ने कहा मैं खेत भी नहीं हूँ तो उसका मालिक भी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ तब भगवान ने कहा एतद्यो तथ्यो वेत्य प्राहु हो क्षेत्रज्ञ इति तद इस क्षेत्र को जानने वाले तुम हो भगवान ने सीधा गणित बता दिया शरीर से लेकर सुख दुख मन इंद्रिय और जितने भी विषय हैं इन सबको जो जानने वाला है वही मैं का अर्थ है मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है कि मैं के अर्थ का ठीक पता लगा लें इतना सरल तरीका भगवान ने बताया फिर भी हम मैं को जान नहीं पाते इसका कारण यही है कि हम लोग खाने पीने आदि विषय भोग में ही लगे हैं दुनिया भर की चीज़ें जानना चाहते हैं पर मैं का कुछ पता नहीं है कहो कि विज्ञान से मैं को जान लेंगे तो यह संभव नहीं उसका विषय यह इदम है सूक्ष्म से सूक्ष्म यह का पता विज्ञान लगा रहा है पर मैं उसका विषय है है ही नहीं तुम यदि ईमानदारी से मैं का अर्थ जानना चाहो तो जान सकते हो